संहिता पाठम् यत्ते पवित्र मार्चिवद अग्नेतेन पुनीहिना ब्रह्मसवयि पुनीहिना यत्ते पवित्र मार्चिवद अग्नेतेन पुनीहिना ब्रह्मसवयि पुनीहिना यत्ते पवित्र मार्चिवद अग्नेतेन पुनीहिना ब्रह्मसवयि पुनीहिना